देवी भागवत छठा के के भय से इंद्र इंद्र का का मान सरोवर में छिप जाना को की की प्राप्ति राजा ने पूछा पितामह करने के इंद्र की क्या दता हुई आगे वे दुख ही भोगते रहे अथवा कभी उन्हें सुख का अवसर भी सुलभ हुआ मुझे यह प्रसंग बताने की कृपा करें व्यास जी कहते हैं महाभाग प्राणी को अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है यह नियम देवता दानों और मानों सभी के लिए अनिवार्य है कोई बलवान हो अथवा दुर्बल उसके द्वारा जो भी थोड़ा था, थोड़ा था या बहुत कर्म बन गया है उसका फल भोगना उसके लिए सर्वथा अनिवार्य है इस संसार में प्राय देखा जाता है कि अच्छे समय पर सभी अपने बन जाते हैं परंतु जब दैव प्रतिकूल हो जाता है तब कोई किसी का सहायक नहीं होता दुर्भाग्य के अवसर पर माता पिता भाई स्त्री सेवक मित्र अथवा पुत्र इनमें से किसी के द्वारा भी कोई सहायता नहीं मिलती कर्ता को ही पाप और पुण्य के फल भोगने पड़ते हैं यह सर्वथा सिद्ध है के बाद सब लोग अपने अपने स्थानों पर चले गए उस समय इंद्र का तेज बिल्कुल छीण हो गया था यह इंद्र ब्रह्मघाती है यो धीरे धीरे कहकर संपूर्ण देवता उनकी निंदा करने लगे कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्रतिज्ञापूर्वक सत्य वचन से बंध जाने पर भी अपने विश्वस्त एवं मित्र बने हुए मनुष्य के प्राण हरण में उद्यत हो जाए यह बात देवताओं के समाज में दिव्य उपवन में तथा गंधर्वों की गोष्ठी में सर्वत्र विस्तार के साथ फैल गई सब लोग कहने लगे वृत्त वी कामना से फंस इंद्र ने यह कैसा दुष्कर्म कर डाला अपनी कीर्ति नष्ट करने वाली तरह तरह की बातें इंद्र भी सुनते रहे जगत में जिसकी किर्ति नष्ट हो गई उस व्यक्ति के कलुषित जीवन को धिक्कार है रास्ते में जाते हुए ऐसे व्यक्ति को देखकर शत्रु हंस पड़ते हैं इंद्रद्युम्न राजाषि माने जाते थे उन्होंने कुछ भी पाप नहीं किया था किंतु कीर्ति नष्ट हो जाने के कारण वे भी स्वर्ग से ढकेल दिए गए फिर जो स्वयं पाप कर्म कर चुका है वह कैसे नहीं मर गिरेगा राजा ययाति भी बहुत थोड़े अपराध पर स्वर्ग से बहिष्कृत कर दिए गए थे ऐसे ही एक राजा थे जिन्हें युगों तक करकट की जोनी में रहना पड़ा संपूर्ण सिद्धियों के के घर में में रहते हुए भी इंद्र के मन शांति नहीं थी वे सभा में बिल्कुल बैठते ही नहीं थे वे भय से घबरा कर जोर जोर से श्वास लिया करते और कभी कभी मूर्छित भी हो जाते थे यह स्थिति देख कर ने उनसे पूछा प्रभो आपका भय का भयंकर शत्रु तो मारा ही डाला मार डाला ही गया फिर आप इतने भयभीत क्यों हैं? शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले स्वामीन कौन सा चिंता आपको बेचैन कर रही है लोकेश आप एक साधारण प्राणी की भांति क्यों लंबी सांस खींचते हुए सदा सोच में डूबे रहते हैं दूसरा कोई बलवान शत्रु तो दिखता भी नहीं जिससे आप इतने चिंतातुर हो गए